मोदे शेष ओं नमो नारायण ब्रह्म सूत्र शांश्य क्ष सूत्र पर विचार आरंभ हुआ था पूर्वक ने जो कहा कि ब्रह्मा शास्त्र से मान विषय नहीं है क्योंकि शास्त्र क्रिया पर होते हैं ब्रह्मा के संबंध में कोई क्रिया प्रवृत्ति नहीं होती इसके उत्तर में यह सिद्धांत सुप्राय है तत्व समन्वयात तब्रह्म शास्त्र के समन्वय से वेदात शास्त्र से ही जाना जाता है वेदात का वो विषय है कैसे विषय है इसके लिए उदाहरण दिया था, तस्वृतियों को उदाहरण दिया सदेव सौम्य इद्र आसीद्वितीय आत्मा आसी। तदेद्र पूर्वन्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वाद ये सारे स्वृति के आधार पर सारे वेद का वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म में है ये पर्यवसित होता है ये कहा है इसकी टीका है। भाष्य हाँ, देखिए तो तीन का उदाहरण समन्वय के दृष्टि से दिया समन्वय होगा इत्यादीनी, इत्यादीनी ये दीयावय किस्में नद्गता पदा ब्रह्मस्वूप विषये निश्चिते समन्वय अवगम्यने अर्थात युक्ता भाष्य कहते हैं कि ये जो सुदियां हमने दिखाई है वेदांतिक की सुदियां इन पदों का इन शब्दों का ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित है ये ब्रह्मस्वरूप का विषय है यानी ब्रह्मस्वरूप को ही कह रहे हैं ये निश्चित होने की स्थिति में समन्वय अवगम्य मान है वो कैसे अवगम्यमान हो गया समन्वय के साथ सारे वेदांत का सार निकालने पर जो के द्वारा समन्वय करके देखने पर अर्थांधर कल्पना न च युक्ता इसके अर्थांधर कल्पना करना युक्त नहीं है जैसे कर्मकांड में कोई एक विषय का निश्चय करने के लिए जैसी प्रक्रिया आप अपनाते हैं उसी प्रक्रिया से इन सभी वाक्यों का ब्रह्म विषयकत्व निश्चित होता है ऐसे स्थिति में फिर अर्थांधर की कल्पना करना यानी इन वाक्यों का कुछ और तात्पर्य है कर्मपरक वाक्य है अर्थवाद है इत्यादि करना युक्तिसंगत नहीं है क्या दोष आएगा तो कहते श्रुद हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात ऐसे प्रसक्ति आ जाएगा ऐसा दोष आ जाएगा कि श्रुद मन जो सुना गया है वेद जिस विषय को कहना चाहता है वो सुना गया है उसको त्यागना जो शब्द से अर्थ निकल रहा है तात्पर्य निकल रहा है उसको त्यागना एक दोष होता है श्रुदा हानि और अश्रुदा कल्पना जो नहीं सुना गया है उसको कल्पना करना तो ये श्रुदा हानि अश्रुदा कल्पना ये बार बार आएंगे ये ये दोष मानते वेद जो करता है पहले ये सीधा क्या अर्थ है उसका शब्द से क्या अर्थ निकलता है प्रसंग से क्या अर्थ निकलता है प्रकरण से क्या अर्थ निकलता है ये सब देख के निश्चय कर लेना चाहिए इसको कहते हैं। अब जब श्रुत सु, अर्थ बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं होता है जैसा गंगाया घोषहा इत्यादि के समान गंगा में झोपड़ी होना संभव नहीं है गंगा में घोष होना चाहिए ये श्रुत है किन्तु उससे तात्पर्य नहीं निकलता है ऐसे स्थिति में अश्रुद कल्पना करते हैं किंतु जब तात्पर्य निकल जाता है तात्पर्य लगा सकते हैं तब अश्रुद्ध कल्पना करना दोष माना जाता है यानी लक्षणा नहीं करनी चाहिए वहां कल्पना नहीं करनी चाहिए तो ये दो दोष एक साथ काम करते हैं। श्रुद के हानि और अश्रुद्ध की कल्पना श्रुद्ध के हानि से वेद का स्वार्थ का त्याग हो जाएगा और अश्रुद्ध कल्पना से आप वेद बाघ्य की कल्पना करेगी ये गलत होता है जैसे व्यवहार में भी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है वो पहले क्या कह रहा है उसके तात्पर्य को थोड़ा अंदर से जानने के प्रयास करने चाहिए क्या उद्देश्य कह रहा है उसका शब्दार्थ क्या है वो पहले शब्दार्थों को लेकर के अर्थ लगाना चाहिए उसके बाद आपसे नहीं लगता है तब तो आप अपने कल्पना करके समझेंगे किंतु जो कह रहा है उसी को ही आपने घुमा दिया तो गलतमयी हो जाती है और व्यक्ति का कहना व्यर्थ हो जाएगा फिर कई प्रसंग आ जाता है इसीलिए ये दोष माना जाता है शुद्ध का हान अशु का कल्पना अभी जितने शुद्धियों को दिया सप में ब्रह्म के बारे में स्पष्ट कहा यहाँ कोई कर्म का विधान नहीं है क्योंकि कर्म से इसका कोई संबंध नहीं दिखता इसीलिए ये दोष आएगा इसलिए इस प्रकार नहीं करना चाहिए कहा नेशा कर्त स्वरूप प्रतिपादन पर था पहले उन्होंने कहा था ठीक है कि इस प्रकार का आप कहना चाहते है तो उसमें कर्ता आदि का स्वरूप हो जाएगा प्रसंग बदलने के लिए उन्होंने कहा था कि वो भी संभव नहीं है तेषा वेदांत वाक्या नाम कर्तृस्वरूप प्रतिपादन पर कर्ता के स्वरूप को प्रतिपादन करता है ये निश्चय करना अवश्य मन ये निश्चय करना भी नहीं हो सकता क्योंकि तत्क ऐसी श्रुति आई कि वो उस स्थिति में ब्रह्म को जानने की स्थिति में कौन किसको देखे कौन किसको जाने ऐसी स्थिति हो जाता है तो वहां कर्ता ही नहीं है कर्म भी नहीं है hmm. कम घादयती हंदिकम ये स्थिति है तथा तो के न कम पश्ये के न न, कौन से इंद्रिय से कौन से माध्यम से कम पश्ये कम विषय पश्य केन कंपश्य किसके द्वारा कौन देखेगा वहां कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं रहता इसका मतलब आपसे अलग नहीं रहेगा आत्मा से अलग नहीं रहेगा ये भाव है ऐसी स्थिति में यहाँ कर्ता की कल्पना नहीं हो सकता इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते इत्यादि से क्रिया का कारक का जितने भी कारक आप कर्ता आदि कारक को मानते हैं उन कारकों का फल का सबका निराकरण किया पशेत कन कम जिघ्रेद कनक शुणुिया के जानीयात इत्यादि शब्द आया है तो वहां कोई भी क्रिया कारक का संबंध नहीं दिखता है तभी तो वो ब्रह्म का भाव है तो यहां आप कर्ता का स्वरूप प्रतिपादन ये कारक का स्वरूप प्रतिपादन इत्यादि नहीं कर सकते यदि कहेंगे तो उन श्रुतियों का अर्थ नहीं लगेगा नच परिनिष्ठित वस्तुस्वरूप प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मण फिर उन्होंने ये कहा था एक एक तर्क जो दिया उसका उत्तर दे फिर कहा था कि परिनिष्ठित वस्तु होने से पहले से ही सिद्ध वस्तु होने से उसके स्वरूप में कोई कार्य नहीं होने से इन वेदवादक्यों का अर्थ नहीं है वो कर्म में तात्पर्य करना चाहिए कहा था उन्होंने तो परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्व भी यद्य ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप है रूप पहले वस्तु स्वरूप है तो प्रत्यक्षादि विषय तम ब्रह्मणा नज वो प्रत्यक्षादि का विषय ब्रह्म नहीं है ये स्थिति है परिनिष्ठित वस्तु होने पर जो प्रत्यक्षादि का विषय होता है अन्य प्रमाण का विषय होता है उसके विषय में आपने जो कहा वो भले ही सही हो किंतु इस ब्रह्म के विषय में नहीं है क्योंकि ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु होता हुआ भी वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है इसलिए परिनिष्ठित वस्तु है करके किस प्रमाण से मालूम हो जाएगा यदि प्रत्यक्षादि विषय होता तब तो परिनिष्ठित वस्तु इस प्रकार है ऐसा स्वयं ही मालूम पड़ता परिनिश्चित वस्तु का कोई अर्थ होता किंतु ऐसा ब्रह्म नहीं है तो प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मणा न प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्म का नहीं तब क्या है तत्वसी यदि ब्रह्म आत्म भाव शास्त्रण अनवगम्य मान इसीलिए ये जो तत्वमसयादि वाक्य है इस इसमें जो ब्रह्मात्म भाव कह रहा आत्मा को ब्रह्म रूप में प्रतिपादन करने वाले वाक्य ये महावाक्य है तत्वमस्यादि वाक्य है, वाक्य है। आ, कल जो कहा था वाक्य एग वाक्यता के द्वारा इसको जाना जाता है ये तत्वमसयादि का तात्पर्य इस प्रकार है वाक्य एगवाक्य कैसा लेना है कहा था हुँ? महाप्रकरण को देकर के प्रकरण को देकर के वाक्यवाक्यता को कहना है और पद एक वाक्यता क्या होता है अर्थवाद वाक्यों का पद एक वाक्यता और उसके साथ मिला के वाक्य एक वाक्यता ये सब याद रखना इसको ये सब पारिभाषिक शब्द है टेक्निकल टर्म है अब कोई भी शास्त्र पढ़ते समय उसके संबंध में जो पारिभाषिक शब्द आते उसको सीखना पड़ता है उसके बिना नहीं होता है आप कोई गणित पढ़ने जाएंगे तो गणित में उसकी अपनी पारिभाषिक सप्ताह होती है वो शब्दों को नहीं जानेंगे तो गणित कैसे आएगा वो तो दूसरा को सुनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आता है उसको जानने वाला ही जानता है उसका अर्थ तात्पर्य समझ नहीं आए। तो जगह जगह ये आएंगे और ये सब मुख्य बातें हैं इसके बिना हमें संबंध नहीं लगेगा अभी तत्व तो मसीह को सारे वेद का तात्पर्य कैसे समझेंगे इस प्रकार से समझना पड़ेगा क्रम है उसको समझने के लिए और क्रम में तो यही तात्पर्य निकलता और कुछ नहीं निकलता इसलिए बोलते हैं ब्रह्मात्म भाव से इसमें यह तत्वमसी वाक्य में ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादन हुआ है अब प्रश्न होता है कि ये ब्रह्मात्म भाव सिद्ध वस्तु है कि असिद्ध वस्तु है ब्रह्मात्म भाव को सिद्ध वस्तु मानना पड़ेगा या असिद्ध वस्तु नहीं मान सकते ये आगे आपको प्रतिपादन करेंगे क्यों मानना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है स्वरूप जो है कभी रहता है कभी नहीं रहता ऐसा नहीं होता अनपायित्व स्वरूपत्व स्वरूप का लक्षण ये है कि कोई इधर उधर नहीं होता इधर अनिरूप लक्षणम स्वरूप लक्षणम इधर के निरूपण के बिना उसका लक्षण होता है ऐसे में स्वरूप लक्षण होता है तो ये स्वरूप को सिद्ध ही मानना पड़ेगा जैसे अग्नि का उष्णत्व तो सिद्ध है अन्य किसी उपाय से आया हुआ नहीं होता है इसीलिए इसको सिद्ध वस्तु मानना पड़ेगा यदि ब्रह्मा आत्मा का स्वरूप है तो पहले से सिद्ध होना चाहिए नहीं तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई परिणाम आदि भी नहीं होता बहुत सारे हेतु हैं इसलिए ब्रह्मात्मा भाव निषि है, है। अब ये किससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा आत्मा है आत्मा ब्रह्म है ये किससे मालूम पड़ता है शास्त्र के अलावा और किसी से मालूम नहीं पड़ता इसीलिए शास्त्र मंदरण अनवगम्य मान अभी देखिए दोनों को जोड़ दिया वो पूर्व पक्षी का ये रट वो रट लगा रहे थे ये परिष्ठित वस्तु में कोई कार्य नहीं होता है कार्य नहीं होने से फिर शास्त्र कैसे काम करेगा फिर आपको शास्त्र का अर्थ उसमें लग नहीं सकता आपको क्रिया को दिखाना पड़ेगा ये बहुत बार बोला होंगे इसीलिए दोनों को यहां मिला है ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु है इसमें संशय नहीं परिष्ठित वस्तु ही ब्रह्म होना चाहिए और होता हुआ भी शास्त्र के द्वारा वेद्य भी हो रहा है क्यों क्योंकि वो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं अन्य जो परिष्ठित वस्तु है ये प्रत्यक्ष आदि के विषय होते कोई भी प्रमाण का विषय होता है, उसको आप परिष्ट वस्तु मानते कोई प्रत्यक्ष आदि का विषय भी नहीं है परिष्ठित वस्तु है ऐसा लोगों में किसी को माना जाता है क्या नहीं माना जाता है यहां ऐसा नहीं है यहां पर वस्तु है ब्रह्म फिर भी प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है तब क्या करना है शास्त्र से ही उसको जानना पड़ेगा इसलिए आप आम ध्वध करके बैठने थे शीर्षासन करने थे प्राणायाम करने से यह आएगा क्यों ये तो परिवश्चित वस्तु है शास्त्र से जानना होगा इसको बदलना कहा है ये आपको पता नहीं है तो शिव शासन में कैसे आएगा नहीं आएगा तो शास्त्रे ने अवगम्य मानत्ता शास्त्र के द्वारा ही उसको जानना पड़ेगा अब क्या है दोनों का समन्वय दोनों का संबंध कर दिया यानी परिवेशित वस्तु होता हुआ भी वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध पूर्व पक्षी कह रहा था परिवश्चित वस्तु शास्त्र प्रमाणित सिद्ध नहीं होगा ये दोनों का बात था और इसमें विशेष कारण क्या बोला कि अन्य परमीक्षित वस्तुएं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय होते हैं और ये परमीक्षित वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय नहीं है तब क्या करेंगे अभी आतंस है बोला परमाणु है ये आतंस है किसको पता चलता है वो कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते आपको वो लाना पड़ेगा वो मिशीन लाना पड़ेगा मिशन ला करके उसको पहचानने के लिए देखना पड़ेगा फिर उसको विघटन आदि करके उसमें पहचानना पड़ेगा ये आतंक होता है ऐसा आतम होता है इसकी कार्य ये होता है इस चीज देखना पड़ेगा उसके बिना नहीं होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है उसको पहचानने के लिए मिशन है वो पहचानते ऐसे ऐसे करके होता है और उसके बिना आप आतम में आतम में किसी को गांव वाले को बुला के बोला ये कौन सा आतम है वो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा वो बोला कि ना आतम है ना वो कुछ है ऐसे ही आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे बोल उसको दिखाई नहीं पड़ता और पानी ला करके उसको बोलो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कोई गांव वाला मानेगा कोई नहीं मानेगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है वो बोले तो वायु होता है और पानी क्या है ये पानी है अरे वायु पानी दोनों में फर्क भी नहीं पड़ता कितना बुद्धू है ऐसा बोलेगे तो वायु और पानी को अलग नहीं जानता है अब आप बोल रहे हैं कि ये हाँ, है हाइड्रोजन का दो ऑक्सीजन का मात्रा मिला के बनाया हुआ उसको स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वो उसके प्रमाण का विषय है ही नहीं वो ना कर देगा लेकिन आप साइंस पढ़ा है तो आप जानता है कि ऐसे बना है अब कहां से अप्रूव आप करो आपको बोला कि प्रत्यक्ष पूर्व दिखाओ कि आप वायु से पानी बना के दिखाओ दिखा सकता है क्या नहीं दिखा सकता है कितना वायु को रगड़ो पानी नहीं बनता अब आपका झूठ हो जाता है ऐसा है यहां स्थिति ब्रह्म है सर्वव्यापक है सर्वसिद्ध है सभी के अंदर है बाहर है ऊपर है नीचे है सब बोलता है कहीं भी दो डूडो नहीं मिलता है कोई विश्वास करेगा कोई विश्वास नहीं करेगा इसीलिए शास्त्र ना अनावम्य मान के स्थिति में आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते इसीलिए आतंस के बारे में जो शास्त्र है जो साइंस है उसको प्रमाण मान करके उसको स्वीकार करना पड़ेगा अब जैसा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर शौ� बोलता है बहुत लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलो ये सॉफ्टवेयर क्या है दिखाओ नहीं दिखा सकता वो एक प्रोग्राम को तो दिखाएगा हाँ। ये दिखाएगा ये है सॉफ्टवेयर ये क्या है ये तो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर को है अब ऐसे होता है अब वो सॉफ्टवेयर क्या है वो कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन करते हैं तो दोनों हार्डवेयर ही है ऐसा कोई चीज नहीं सॉफ्टवेयर करके किन्तु उसमें जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं यही उन्होंने नाम दिया है। अब वो दिखाई नहीं पड़ता वो शास्त्र जानने वाला जानता है वो दो प्रक्रियाएं है एक ही चीज की दो कार्य दो कार्य कर रहे हैं इसलिए एक को हार्डवेयर बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो शास्त्र जानना पड़ेगा ना उसके बिना उसमें प्रमाण नहीं होता और किसी प्रमाण से उसको शुद्ध नहीं कर सकते तो वही शास्त्र से आप उसको शुद्ध करते यहाँ ऐसा ही होता हमके शरीर में पूरे रासायनिक वस्तु है या हवा है जो भी है वो कोई सिद्ध कर सकता है कि यह शरीर में पूरा रासायनिक वस्तु है हवा है कुछ नहीं सिद्ध कर सकता उसी से ये बन रहा है पता नहीं चलता आप खाना खा रहे हैं बाद में उससे शक्ति बन जाती है फिर तो उसमें ताकत आ जाता है कार्य करते हैं ये कैसा होता है शास्त्र के माने बिना इसको जान सकता है नहीं जान सकता इसीलिए जिसमें जिस शास्त्र का प्रमाण है उसमें उस शास्त्र के द्वारा ही जाना पड़ेगा वो वस्तु होने से आपको सब जगह ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं एनर्जी है एनर्जी तो नित्य है ऐसा मानते हैं सभी लोग मानते हैं एनर्जी शक्ति नित्य है, है किंतु कौन सिद्ध करेगा मानने के लिए विशेष रूप से शास्त्र के पास जाना पड़ेगा ऐसा ही ब्रह्मात्मा भाव भी है ब्रह्मात्मा भाव पहले तो सिद्ध है किंतु इसको शास्त्र के बिना नहीं जान सकता इसलिए आप शास्त्र नहीं जानता है शास्त्र की प्रक्रिया को नहीं जानता है तो आपको ब्रह्मात्मा भाव भी समझ में नहीं आता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है ठीक है तो इसलिए विशेष प्रमाण हो गया अब ये प्रमाण को माने बिना ब्रह्मत्म भाव को कैसे सिद्ध करोगे नहीं कर सकता अब इन वाक्यों का अर्थ तो ब्रह्मत्म भाव में ही है इसमें कोई संशय नहीं है वो आगे जाके आपको समझ में आएगा इसीलिए ये शास्त्र इसमें प्रमाण होगा और कोई प्रमाण नहीं दोनों है सिद्ध वस्तु भी है और शास्त्र प्रमाण से जाना भी जाता है यद तो हेयोपाधेयरित उपदेश अनस्थक्य पूर्व याद दिला रहा आप क्या भूल गए? हमने तो ये भी तो कहा था क्या कहा था कि जो है या और से रहित होता है उसके लिए उपदेश करना अनर्थ होता है जिसको ना रख सकता है ना छोड़ सकता है ना कोई बदल कर सकता है ऐसे जो तत्व तो है उसके लिए कोई उपदेश देना अनर्थक होता है कोई क्रिया नहीं कर सकता सुनने वाला क्या करेगा सुनते सुनते रहेगा बाद में सो जाएगा यही करेंगे हाँ क्यों सुनने के बाद कुछ करने को दिखाई नहीं पड़ता है बोलता है वो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करना उनना हेय है, है न उपादेय है, है दो मिनट आप इसके बारे में सोचो तो आपके दिमाग बंद हो जाएगा दिमाग बंद होते ही नींद आ जाएगी ऐसे होता है तो और क्या होता है कुछ नहीं होता इसीलिए ये कार्य कोई शास्त्र बदेश देगा आपको सिलाने के लिए शास्त्र तो नहीं कहेगा उनका कहना है कि शास्त्र आपको कार्य करने के लिए करता है हाँ, बैठ के सोने के लिए थोड़ी करता है इसीलिए हे उपाधे रही हे और उपाधे रहीद होने से उपदेशान है क्यों उपदेशान हो जाएगा ये सामने कहा था पहले अब आप ब्रह्म को हे उपाधे रहीद मानते हैं क्यों क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है सिद्ध वस्तु हे उपाधे रही होता है जैसा घर पहले से बना हुआ है तो घर को बनाने के लिए कोई मिट्टी लाना नहीं पड़ता उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता बना हुआ तो बना हुआ तो बोलते हैं नहीं नैश दोष ये दोष भी नहीं है ये तो सामान्य बात है देखो क्या है कि हे हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मदा अवगमा देव सर्व क्लेष प्रहा पुरुषार्थ सिद्धि आपको क्या है हे हेयोपाधेय से मतलब है कि फल से मतलब है ये पहले बताओ है हाँ। आपको कोई चीज को रखना है छोड़ना है इससे आपका तात्पर्य है अथवा उसका फल से तात्पर्य प्रयोजन से तात्पर्य किससे आपका तात्पर्य ये पूछेंगे तब तो वो कहेगा नहीं हेयो बाधे इसलिए करते हैं वो के लिए करते हैं मिट्टी क्यों लाता है घड़ बनाने के लिए लाता है और घड़ बनाना क्यों है अपने लिए काम के लिए होता है वो उसी के लिए बनाना तो आपको प्रयोजन से मतलब रहता है हेयो से कोई तात्पर्य नहीं है हे होना चाहिए ऐसा नहीं है आप हेयो नहीं करते हुए भी यदि प्रयोजन शुद्ध होता है लोग पैसा कमाना चाहते हैं नौकरी करने से पैसा कमा सकता है व्यापार व्यवसाय करने से पैसा कमा सकता है लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं करना है पैसा के लिए करना है यदि कुछ नहीं करता हुआ कहीं से बोल माल पैसा आ जाता है तो फिर व्यापार व्यवसाय क्यों गए चुपचाप बैठा रहता है चोरी करता है या कुछ न करता है? तो आपको पैसे से मतलब है व्यापार व्यवसाय से नौकरी से मतलब नहीं है इसी प्रकार कार्य साधन के लिए कार्य नहीं होता है साध्य के लिए कार्य होता है यदि साध्य सिद्ध होता है तो आप कार्य हुआ माना जाता है इसी प्रकार यहां देखो हेयोपाधेय शून्य है ब्रह्म ठीक है किंतु ब्रह्मात्मा आत्मा ब्रह्मात्मा को जानने से इस प्रकार हेयोपाधेय शून्य ब्रह्म को आत्म रूप से जानने से सर्व क्लेश प्रहाना सारे क्लेश से निवृत्त हो जाता है कोई क्लेश नहीं कोई दुख नहीं आप दुख से निवृत्त होना चाहते पूरे जिंदगी भर दुख निवृत्ति के लिए आप कार्य करते हैं उसके अलावा कोई प्रयोजन आपका नहीं है तो क्लेश क्ले से मुक्त होना ही उसका स्वरूप है ये हो जाता है पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है मुख्य सिद्ध हो जाता है अब उससे मतलब है ये किस प्रकार सिद्ध हो रहा है ब्रह्मात्मत्व तो अवगम से सिद्ध हो रहा है और ब्रह्मात्मत्व तो अवगम कहाँ से हो रहा है शास्त्र से हो रहा है शास्त्र के जो तत्व में से अधिवाक्य से हो रहा है इसीलिए इस प्रकार से दोनों का संबंध हो गया हे उपादेय नहीं होने पर उसके रहने दीजिए दीदी कोई मतलब नहीं पुरुषार्थ सिद्धि हो रही है मोख्य सिद्ध हो रहा है आनंद प्राप्ति हो रही है क्लेश से मुक्त हो रहा है क्लेश से मुक्त होने के बाद आपको कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है बाकी करते हैं नहीं करते हैं वो तो कुछ मतलब नहीं रखता है पुरुषार्थ सिद्ध हो गया देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्य ग न कचित विरोध फिर ये भी कहा पूर्व पक्षी ये वाक्य कभी देवदादियों को भी प्रतिपादन करता है ब्रह्म वा संबंधी वाक्य आते हैं और उपनिषदों में देवदादियों का प्रतिपादन होता है बोलते हैं देवदादि प्रतिपादन देवदादि प्रतिपादन का तो स्ववाक्य कद उपासनाथ सत्य वो तत्त देवदा के लिए उपासना के बारे में कह रहा है जो देवदादि प्रतिपादन वाक्य है उन वाक्यों का तात्पर्य उपासना से है उपासना से जिसका तात्पर्य है वो उपासना में भले ही रहे उसमें क्या वो उसी में है न कशित विरोध उसके साथ हमारा विरोध नहीं है जो तत्वमसया आदिवाक्य है जो उपासना का विषय नहीं है वो ब्रह्म में परिवर्तित होता है बाकी इसके लिए उपासनाएं भी बहुत सारे हैं इसको अलग करके बताएंगे बाद में जो प्रकरण आएगा सब अलग हो जाते इसलिए इसीलिए उपासना आदिवाक्य अलग हो गया कर्म का विषय अलग हो गया और ये ज्ञान का विषय अलग हो गया ये विभाजन शंकराचार्य करते हैं पूर्व पक्ष ऐसा विभाजन नहीं करते यही सबसे मतलब प्राथमिक रिश्ति से दोनों में यह भेद है विभाजन करके देखते हैं हम तब तो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि अलग अलग है वो विभाजन करते ही नहीं है एक ही तात्पर्य को देखते हैं कर्मकांड कर्म कांडी है और कोई कांड नहीं है इनके पास नतु तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्व संभव इसी प्रकार ब्रह्म का उपासना विधि का शेषत्व नहीं मान सकते उपासना विधि के लिए ब्रह्म देवता है ऐसा नहीं दे सकता है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता तो ब्रह्म के लिए ना कोई स्वाहा होता है ना ब्रह्म के लिए कोई उपासना होती है तो ब्रह्म को इन दोनों से मुक्त रखना पड़ेगा उपासना उपासनादि वाक्यों का अर्थ तो उपासना में है हम उसको सवान ब्रह्म बिठे इत्यादि बात में बताएंगे उपाधि के कारण ऐसा सबको बताए एक हेयोपाधेय शून्यतया क्रियाकार विज्ञान उपमर्द उपपत्ते और भी है कि एकत्व होने के कारण ब्रह्म में कोई उपासना का अंग प्रत्यंग नहीं आ सकता हेय उपादेय शून्य है एक जो होता है उसको लेना छोड़ना नहीं बनेगा क्योंकि लेने के लिए पहले नहीं होना चाहिए और छोड़ने के लिए पहले होना चाहिए और जिसको लिया आप कहा उसको छोड़ोगे जहां वो नहीं है वहां छोड़ना पड़ेगा जहां से आपने लिया वो तो वो भी ऐसा ही है जहां से लिया मतलब का स्थान विशेष से लिया तो वो लिया कोई कार्य किया तो पहले वो नहीं था उस रूप में ऐसा बोलना पड़ेगा जैसे घड़ बनाने के लिए का लेते हैं तो घड़ के रूप में का पहले नहीं रहती है वो अन्य रूप में रहने वाली मृतिका को आप घड़ के रूप में देखते हैं वो बनाते हैं आकार दे देते तो इसके लिए क्या है पूर्व सिद्ध नहीं माना जा सकता पूर्व सिद्ध है तो पहले से मृतिका घर के रूप में स्थित है तब तो फिर घर के रूप में उसको परिणत करना व्यर्थ हो जाता है इसीलिए एक जो वस्तु हो और वो नित्य सिद्ध हो उसमें उपाधे नहीं हो पाएक का मतलब क्या है उपादान करने वाला कोई है ही उपादान करने वाला वो स्वयं होगा तो कौन सा उपादान करेंगे किसका उपादान करेंगे तभी नहीं हो सकता इसलिए किसी भी प्रकार नहीं होगा एक मानने पर यह सारा निवृत्त हो जाता है एक को नित्य मानेंगे तो सब कुछ वहां खत्म है उसके आगे नहीं करता इसीलिए हे उपाधेय शून्य हो जाएगा ऐसे सिद्धि में क्रियाकार विज्ञान होम उपबेगी तब तो क्रियाकार विज्ञान कहां से आएगा जो स्वयं कुलाल है कुलाल ही घलाल ही मृतिका है मृतिका ही कुलाल है घड ही मैंने मृत्यु का ही घड़ है सब कुछ ऐसा है अब वो पहले जिद्ध भी है फिर क्या करेगा कौन क्या करेगा तो किम के न कंप्य किन कौन से उपकरण से किसको कौन देखेगा क्योंकि देखने वाला स्वयं कुलाल ही है बनाने वाला भी कुलाल है बनने वाला भी कुलाल है नहीं हो पाएगा ना इसीलिए एक मानने की स्थिति में वहां कारक आदि द्वैध का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है ये युक्ति से जिसको बुद्धि में समझ में आता है वो समझेगा और नहीं समझ में आता है तो आप क्रिया कारक के चक्कर में बैठेगा पहले ये एकत्व क्या है समझना पड़ेगा एकत्व ही मूल चीज है अद्वैत एकत्व को यदि आपने समझ लिया बाकी वेदांत का सारा जो है समाधान हो जाता है क्योंकि एक एकत्व तो को ठीक समझने के बाद दूसरे किसी को आप रख नहीं सकते रखने के लिए आपको एक तो को बदलना पड़ेगा अब उसके बिना नहीं हो सकता तो द्वैध बना करके आपको दूसरे को रखना पड़ेगा द्वैध नहीं बनता इसलिए कहा क्रिया कारक द्वैध विज्ञान विज्ञान आपके मन में जो विचार है उसका उपमर्द हो जाता है दूसरा को बना ही नहीं सकते ऐसे उपबत्ति ये उपबत्ति मानी युक्ति संगत समझ में आता है नहीं एक विज्ञान उन्मथित द्वैत विज्ञान से पुनः संभव अब वो भी कह सकता है पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं एक बार आपने बैठे बैठे ध्यान करके ये सब विचार करके एकस्व को विमर्दन कर दिया लेकिन बाद में आग खोला तो दिखाई पड़ा द्वैत फिर वहां झगड़ा शुरू हो गया हाँ ऐसा हो जाता है बोलते ये नहीं होता एक विज्ञान उन्मथित एकत्व ज्ञान के द्वारा जिसका उन्मूलन कर दिया किसका द्वैध विज्ञान अक्ष द्वैत विज्ञान का उन्मूलन कर दिया मतलब अभी मैंने कहा है ना एक ज्ञान को सही सही आपने समझा इतना ही किया आपने उतना करने के बाद में जिसका उन्मूलन हो गया तो द्वैध विज्ञान को वहां कोई स्थिति नहीं फिर कई लोग बोलते हैं कि वो तो अद्वैत में ऐसा होता है व्यवहार में ऐसा होता है व्यवहार में ये रहेगा अद्वैत में ऐसे रहेगा इसे कुछ नहीं रहता एक विज्ञान के बाद यह ही रहेगा क्योंकि दो को आप बराबर बना नहीं सकते आपके मन में ऐसी शक्ति नहीं है कि दोनों सत्यता को बनाए रखे ऐसी सत्यता नहीं ऐसी स्थिति नहीं है मन की मन दोनों में से एक में ही सत्यता बना के रख सकते हैं या तो रज्जू है या तो सर्प है और सर्प भी है रज्जू भी है सर्प भी सच्चे हैं रज्जू भी सच्चे हैं ये नहीं होता है फिर ये गोलमाल होता रहेगा और मन जो है ये चंचल होता रहेगा कहीं स्थिर नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको द्वैध देखते समय अद्वैत में शंगा हो रही है अद्वैत देखते समय द्वैध में शंका हो रही है और अद्वैत दोनों मिलाकर के ऐसा नहीं होता एक इसमें मिथ्या होते हैं एक तो सत्य हो जब आपका द्वैध सत्य है तो आपका अद्वैत पूरा मिथ्या है इसलिए अद्वैत को आप भूल जाते अद्वैत को कोई काम नहीं कर पा रहा कितना में सुनो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें पूरी सत्यत्व बुद्धि आई नहीं है अद्वैत में सत्यत्व बुद्धि स्थिर है अब जब अद्वैत में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है तो द्विद्व में कभी सत्यत्व बुद्धि नहीं आ सकते उस स्थिति में दो मिथ्या हो जाता है। अब मिथ्या में सत्यत्व तो बुद्धि नहीं रहती है नहीं रहने से फिर आपको एकत्व तो ज्ञान ऐसा ही रहेगा दोनों साथ साथ में चलाना नहीं अब मिथ्या होकर के जो आप कार्य कर रहे हैं कार्य तो दिखाई पड़ेगा कार्य दिखाई पड़ने में कोई यह नहीं है कार्य तो करता रहेगा जैसा अभी प्रतिबिंब है आप जाने के बाद भी प्रतिबिंब तो दिखाई पड़ता है स्थिति में दिखाई पड़ता रहेगा कार्य करता रहेगा कुछ नहीं है घड़ को आपने मृत्यु का जाना इससे हाँ, गड़ गड़ घड़ फूट जाएगा क्या घड़ फूटेगा तो नहीं हाँ घड़ फूटना घड़ तो घड़ रहेगा लेकिन मृत्यु का जान लिया मृत्यु का रूप से सत्य है इतना जान लिया घड़ का अपने रूप में सत्यता नहीं है इतना ही जान लिया इससे आपको घर में पानी लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा घर को घर में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और घर को घर कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना उसको फोड़ने में दिक्कत होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा वो तो आप खाली उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका स्वरूप इस प्रकार है इतना ही कर सकता है वेदांत क्योंकि जो पहले से सिद्ध है उसको पहचान दिला रहा है इसका मतलब कोई बदलाव नहीं कर रहा है घर में पहले सत्यता थी वो वास्तविक वस्तु बनी हुई थी बाद में उसको हमने असत्य सिद्ध किया ऐसा भी नहीं है घर तीनों काल में सत्य नहीं था न रजू सर्प तीनों काल में सत्य था कहीं भी एक काल में भी आपने उसमें सत्यता बनाई तब तो फिर आप समय में है नहीं मतलब ये हो गया कि पहले तो सर्प सत्य था अब जो है सर्प सत्य नहीं है ऐसा होता है क्या नहीं होता है ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ी है ये पहले वाली बात भी नहीं बनती है फिर आप पूछेंगे यदि सर्प सत्य नहीं था मेरे वो कामपन क्यों हो रहा है पसीना क्यों हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है ये आप पूछिए अब वो होने के लिए आपको वस्तु सत्य होने की आवश्यकता नहीं है वो तो मन में वो विचार आ जाना चाहिए फिर मन काम करना शुरू करता है अब काम करेगा तो शरीर में उसका असर होता है जैसे आप सिनेमा देखते हैं सिनेमा में एक भी चीज सत्य नहीं होता किन्तु उसमें जो डरावन आता है तो बच्चे डर जाते हैं आप भी डर जाते हैं कोई कोई उसमें दुख देकर के रोता है कोई हंसता है कोई चिल्लाता है और कोई कोई लोग जो है ना अभी कई बार ऐसे घटनाएं हो गई है अब जो है ना दो लड़ रहे हैं वहां एक हीरो है एक विलन है दो लोग लड़ रहे हैं लड़ते लड़ते जो है हीरो के हाथ से वो तलवार जो भी था उसके हाथ में वो फिसल गया वो गिर गया तब क्या है यहाँ बैठा हुआ देखने वाला एक आदमी ने चाकू फेंक दिया उसको देखो भाई पकड़ो चाकू से अभी चाकू गया तो स्क्रीन में लग गया स्क्रीन फट गया ऐसे हो जाता अब ऐसे हो रहा है तो हुआ है घटना हाँ कई बार आते ही ऐसा तो कोई इतना दादाद में करके उसके सत्य मान रहा है अब वो ना उसका तलवार सत्य है ना कोई लड़ाई सत्य है कुछ नहीं है फिर भी चाकू फेंक देता है उन्होंने सोचा पकड़ो भाई ये तो देगा अब चाकू में मार देंगे उसको अच्छे करके तो ये स्थिति हो जाती है देखने में उस समय जो जो भाव हो रहा है वो मन में उदित हो जाता है मन में भाव उदित होने पर वाकई कार्य हो जाता है इसीलिए आपको क्या बनाना है आपको कहाँ निश्चय करना है आपके मन में निश्चय करना है कि मुझे क्या बनना है क्या बनाना है मुझे तो वो निश्चय करेंगे तो वो फिर बन जाता है बाकी कोई उसमें बीच में नहीं आ सकता क्योंकि मन ऐसा फिर काम करना शुरू करेगा शरीर में बाहर में सब वो काम करेगा वो निश्चय होना चाहिए समसे नहीं रखना है समसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा तो मन सोचेगा ये को ये करना नहीं चाहता ये डीला है इसमें करने में इसका कोई सामर्थ्य नहीं है वो छोड़ देता है बाद में वो बदल इसीलिए कोई भी कार्य कर सकता है निश्चय हो तो इसीलिए सर्प को बना देते हैं सर्प बनाने के बाद कार्य हो जाता है किंतु उसमें एक भी अंश थोड़ा भी सर्क में सत्यता नहीं आई है रजू ही वहाँ सत्य है उसका आधार जो है वही सत्य है कभी भी उसमें नहीं आया इसीलिए एक बार वैध का उन्मथन होने के बाद इसको हम सकृत विभाग से कहते वो तो आगे कहा था तृदीय सूत्र में आया था और आगे भी आएंगे। एक बार जान लिया अनुभव कर लिया तो उसके द्वारा एकत्व विज्ञान स्थिर हो गया तो द्वैद विज्ञान की कोई अस्थिता नहीं पुनः संभव ना पुनः नहीं हो सकता ये क्या कहना चाहता है पूर्व पक्ष अभी टीका में दिखाएंगे वो कहना चाहता है देखो कोई बात नहीं आपको ब्रह्मज्ञान जाइए ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लो स्वाध्याय कर लो मनन कर लो चिंतन कर लो ध्यान कर लो थोड़ा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लो कोई बात नहीं किंतु तो प्राप्त करने के बाद चुपचाप नहीं बैठना प्राप्त करने के बाद में बाकी जो कर्म है हमारा सब करते रहना हो जाएगा आपको ब्रह्मचान भी हो गया हमारा कर्मचार भी हो गया दोनों साथ में चलेगा बोलता ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्मचान होने के बाद में उसको कर्मों में लगा देंगे होता नहीं उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिसको सर्प दिखाई नहीं पड़ रहा है वो सर्प से क्यों डरेंगे ये भाषाकार आगे कहते हैं जिस जो अंधा व्यक्ति है उसको दिखाई नहीं पड़ता है वो चलते चलते हुए गिड्डे में गिरता है इधर पकड़ता है वो गिरता है सब कुछ होता है अब जो है वो अभी अंधा नहीं है सही व्यक्ति है वो चश्मा लिया जो भी है ठीक हो गया अब सही ढंग से चल रहा है वो गड्ढे में नहीं गिर रहा है इसको नहीं पकड़ रहा उसको नहीं पकड़ रहा ऐसा कोई पूछता है कि क्यों ऐसा नहीं पकड़ रहा पहले तो पकड़ रहा था अभी क्यों छोड़ दिया ऐसा कोई पूछता है क्या ऐसे पूछना नहीं होता है कोई मतलब नहीं होता पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था इसलिए वो गिर रहा था अब दिखाई पड़ रहा है इसलिए नहीं गिरेगा उसको कांडे नहीं लगेंगे उसमें कोई परेशानी नहीं होगा उसमें क्या आश्चर्य ऐसा होता ही इसीलिए दोबारा जाके कर्म करने का कोई मतलब नहीं है और दोबारा जाके जो कर्म करता है इसका मतलब उसको पहले भी कुछ समझ में नहीं आया वो हिल गया वो जानता नहीं है वो भ्रम में था फिर हो गया ये न उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण प्रतिपति जिसके द्वारा आप ब्रह्म को उपासना विधि के शेष मानकर उपासना के फल रूप मान कर क्रिया में देखेंगे ऐसा संभव नहीं है यह न जिस कारण से उपासना विधि का शेषस्व ब्रह्मणा प्रतिपद्येता एक नंबर टिप्पणी है प्रतिपद्येद प्रतिपाद्येद पाठ है बोलते ठीक टीका मैं पहली पृष्ठ में टिप्पी तो तू शब्द के द्वारा सूत्र में तू तो शब्द आया उसके द्वारा पूर्वपक्ष की जो प्रतिज्ञा थी उसका निराकरण किया उसके बाद में जो तत्शब्द है उसका अर्थ बोलते तत्पद उपात्ता सिद्धांत प्रतिज्ञा विभजते तत्पद के द्वारा सिद्धांत की अपनी प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा थी कि सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति कारण ब्रह्म वेदांता देव अवगम्यते ये हमारी प्रतिज्ञा है हम ये कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति कारण है ये सब विशेषण लगाना जरूरी है क्योंकि ब्रह्म को कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है इसलिए ऐसे ब्रह्म नहीं है। हमारा जो ब्रह्म है जिस प्रकार लक्षण वाले तो वेदांत शास्त्रादेव अवगमित वो वेदांत शास्त्र से ही उसका ज्ञान होता है ये प्रतिज्ञा है पूर्व सूत्र ओर मेय भूतम ब्रह्म स्मारय विशेषणाली टीका में कहा कि ये विशेषण क्यों जोड़ा क्या हम भूल गए क्या बोलते हैं ऐसा नहीं आप भाष्यकार को मालूम है आप तो भूलते रहते हैं इसीलिए प्रतिज्ञा में पूरा होना चाहिए कि प्रतिज्ञा को बाद में आपने बदल दिया तो क्या सोचेंगे इतना जब शास्त्रार्थ हो गया तो भाष्यकार भूल गए बाकी भूल गया और शास्त्रार्थ से कम कर दिया ऐसा नहीं प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होनी चाहिए इसमें न्याय शास्त्र में इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा है कि पहले आप प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा में थोड़ा भी भेद करता है तो प्रतिज्ञा भंग निग्रहस्थान हो जाता है प्रतिज्ञा हानि उसको कहते हैं प्रतिज्ञा के किसी भी प्रकार में प्रतिज्ञा में बदलाव नहीं करना चाहिए प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होती है प्रतिज्ञा पहले विचार करके कहना है बस उसके, उसके बाद में उसके बदलाव किया उसको निग्रहस्थान स्थान मानते मतलब आप हर गया ऐसा मानते हैं आपको कुछ गलती हो गई ऐसे मानते गलती होने का मतलब आपके सिद्धांत में कोई दोष है इसीलिए सारे विशेषणों के साथ दोबारा आया दोहरा करके उसको कहा क्यों केवल ब्रह्म कहने पर पर बाकी विशेषण चले जाएंगे तब तो ऐसा नहीं हो सकता सारा विशेषण पूर्वोक्त को स्मरण करता हुआ कहा ठीक है टीका ननु वेदातवाक्य लौकिक वाक्यवद वाक्यादेवा संसृष्टा अखंड एक ब्रह्मणि ब्रह्मणी कथम प्रथा हेतुता पृछक अब सिद्धांति का भाष्य है इसलिए पूर्व के यहां संशय है वेदांतवाक्य का हमने कहा था वेदांतवाक्य जो है लौकिक वाक्य के समान वाक्य होने के कारण यह अनुमान है वेदांत वाक्य भी वाक्य है लौकिक वाक्यों के समान ऐसे होने पर संस्रिष्टार्थत्व संस्रृष्ट अर्थ को रखता ये एक पारिभाषिक शब्द है इसको ध्यान में रखना सम्रृष्ठ मन होता है संबंध संबंध करके ही अर्थ करता हो ऐसे वाक्य को संश्रेष्टार्थ बोलते और दूसरा इसका विपरीत होता है असंश्रिष्टार्थ उसको अखंडार्थ वाक्य बोलते ये दोनों अलग अलग होता है अखंडार्थक और संश्रेष्टार्थ जैसे संश्रिष्टार्थक वाक्य में सामान्य लौकिक वाक्य सारे संश्रिष्टार्थक होता है मैं पुस्तक को देखा इसमें मैं अलग पुस्तक अलग है, देखने की क्रिया अलग इसमें दो जरूर होगा देखने वाला और जिसको देखता है यानी कर्त कर्त्र कारक और कर्मकार होता है कहीं कर्णकारक होता है किंतु तो इस प्रकार संश्रेष्ठ रहेगा संबंध रहेगा कि आपने ये देखा ये जो वाक्य आपने प्रयोग किया ये संबंध के द्वारा प्रयोग किया यदि पुस्तक नहीं पुस्तक के साथ आपका संबंध नहीं है तो ये वाक्य कहना संभव नहीं कोई भी वाक्य में ऐसा मैंने भोजन खाया भोजन के साथ आपका खाना और संबंध हो गया भोजन अलग है आप अलग है उसका संबंध होकर हो के होता है सारे वाक्य का अर्थ ऐसे इसलिए उन्होंने कहा लौकिक वाक्य के वाक्य में समश्रेष्ठार्थक होता है समश्रेष्ठार्थक वाक्य हो फिर अखंडार्थक क्या होता है ये तीन चार इसमें नहीं रहेंगे दो भी नहीं रहेंगे एक ही अर्थ निकलेगा ऐसे वाक्य को अखंडार्थक वाक्य बद उससे अलग नहीं कुछ तात्पर्य निकलता एक ही साथ पर निकलता है, जैसा देवकिन भगवान श्री कृष्ण रमापति ही कुछ नो ये सब जोड़ के फिर कहता है सह अस्ति या भवति विद्यते ये कह दिया अब क्या है शब्द तो सारा आ गया लेकिन बीच में कोई और नहीं है कि देवकी नंदन कौन है वो है भगवान श्रीकृष्ण है रमावधि कौन है वो है ये सब को एक साथ करके ओ, मिला करके फिर अस्थिक्रिया का संबंध किया तो वो ही उसी का अस्तित्व सिद्ध होता ये वास्तव में क्या है ये अखंडार्थ बोधक वाक्य ब्रह्म संबंधी यानी महावाक्य को छोड़ करके और कोई वास्तव में मिलता नहीं है फिर समझाने के लिए हम ऐसा वाक्य कह सकते कि यह सब मिला के एक ही अर्थ में आ गया आपको ये पूरे वाक्य का तात्पर्य कृष्ण से अलग नहीं मिलेगा एक ही अखंड अर्थ में आ गया अब उसका कोई संस्पर्श भी नहीं है वहां क्योंकि भवधि क्रिया के साथ कोई संस्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है वो आकर्मक क्रिया है संस्पर्श क्यों करेगा संस्पर्श नहीं करना है उसमें तो वो सीधा ही हो गया उसको विद्य देती ये सब जो बोलते हैं आकर्मक होने से उसको कोई संसर्गी की आवश्यकता नहीं है और ये व्यक्ति एक ही निकला ऐसा वाक्य को अखंड वाक्य बोलते हैं एक जैसा अब बोलता है जैसा दशमस तमसी ये वाक्य को उदाहरण में देते पंचद से आदि में ये भी ऐसा है दसमस तमसी बोला कि तू ही दसवां हो तो नव व्यक्ति को गिना और दसवां व्यक्ति नहीं दिख रहा था और तू ही दसवां हो तो वहां क्या हो गया उसको छोड़ के और कोई वहां क्रिया नहीं वो व्यक्ति जिसको बोला तुम ही हो वैसा कहा तो वहां अखंड अर्थ हो गया संसर्ग नहीं है वहां वो किसके साथ संसर करेंगे क्योंकि उसी व्यक्ति को वही कह रहा है ना उसी व्यक्ति को ही कह रहा है और कोई संबंध नहीं इसीलिए ऐसे वाक्यों को अखंडार्थ तो बोधक वाक्य कहा जाता है और ये केवल ये समझ लीजिए केवल अद्वैत वेदांत में ही ये प्रक्रिया है ये प्रक्रिया अन्यत्र कहीं भी नहीं है इसीलिए इसका विरोध करते हैं सारे द्वैधवादी सारे अन्यवादी इसको विरोध करते अखंडार्थ तो बोधक कोई होता नहीं ये केवल वेदांत अद्वैत वेदांत की अपनी प्रक्रिया ऐसे तो भाष्यकार ने इस प्रक्रिया को कहीं नहीं कहा प्रकरण ग्रंथ में तो इसके बारे में चर्चा है थोड़ी बहुत तो जैसे उपदेश सासरी में आप देखेंगे वहां तत्व प्रकरण में कुछ इस प्रकार की चर्चा की है अखंड एक बात इत्यादि लेकिन भाष्य में ऐसा नहीं मिलता ये शब्द नहीं मिलता लेकिन तात्पर्य से ऐसा ही अर्थ होगा तो ये अखंड एक ब्रह्मणी कथम प्रथा है ये अब दो बातें आपको समझ में आ गई वो पूछ रहा है उस दृष्टि से कि वाक्य सारे संश्रिष्ट होते हैं आप अखंडार्थ बोध करके ब्रह्म में सबका तात्पर्य एक रस ब्रह्म में एक स्वरूप ब्रह्म में सबका तात्पर्य कैसे कर प्रथा हेतु कथम प्रथा हेतु प्रथा ज्ञान उसका कारण कैसे बनेगा इधि पृछति ऐसा है। पूछता हो कथम तो बोलते हैं समन्वया ये ऐसा नहीं होता है सबका समन्वय करके तात्पर्य निकालने पर होगा तत्वमति तो वाक्य का तात्पर्य निकालने के लिए छांदों के उपनिषद का कम से कम षष्ठ अध्याय का प्रकरण को समझना पड़ेगा कम से कम वैसा तो अध्याय से संबंध है उसका चतुर्थ तो तो तो तो अध्याय से भी संबंध है लेकिन षष्टाध्याय को समझना पड़ेगा उसमें उसको समझने के बाद में वो सारे वाक्य का तात्पर्य की दृष्टि से आपको वहां दो पदार्थ दिखाई पड़ेगा एक तत् एक तम अब ये तथ और त्वम को शोधन करना पड़ेगा तद और तुम को मिला नहीं सकते उसका तत्पद का भी शोधन होगा और तुम पद का भी शोधन होता है दोनों का शोधन होने के बाद में जो शुद्ध पदार्थ जो पदार्थ जो अनुभव प्राप्त होगा वही तत्वसी का तात्पर्य होगा सीधा सीधा नहीं होता तब वो एक बने किसी को भी एक करना चाहते हैं तो वहां कोई शोधन की जरूरत है अभी जैसा हम यहां बैठे हुए जितने लोग हैं ना सबको आप एक बुद्धि से जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सब अलग अलग है क्या किस तरह से जानेगी ब्रह्म रूप से जाने, से जाने ऐसा नहीं बोल रहा। क्योंकि ब्रह्म को आप जानते नहीं तो ब्रह्म रूप से कैसे जानेगी कैसे जानना है तो इन सबको शोधन करना पड़ेगा शोधन मतलब इनको स्नान कराना पड़ेगा नहीं शान नहीं ये ये जो वास्तु की तत्व से बने हुए अभी हम लोग सब इधर बैठे हैं कौन से तत्वों से बने हुए हैं एक तो हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य रूप पदार्थ है मनुष्य रूप जाति से संबंधित है तो मनुष्यत्व एक हो गया और वो मनुष्य सब किससे बना हुआ है पंचभूतों से बना हुआ है बना हुआ। तो ये हम पंचभूतों का कार्य ऐसे समझे या, या मनुष्य रूप से एक रूप से समझे तो ये सारा एक हो जाए उसमें कोई अलग अलग नहीं पंचभूत का कार्य देखने पर पंचभूद भी सब में एक है ऐसा हो करके उसको शरीर रूप से एक माना जाता मन में तो फिर भेद हो जाए मन में अलग अलग है उसमें भी पंचभूद आदि कार्य देखना पड़े ऐसा उसका शोधन करना पड़ता है ऐसे दो मनुष्य को आमने सामने बिठा करके तुम दोनों एक हो फिर गले लगा दिया तो एक हो गया ऐसा क्यों होता है ऐसे नहीं होते वो तो उसका बाहरी हो गया ना कभी एक होता ही नहीं कितना भी गला लगाओ फिर भी बदल करके रखो कुछ नहीं होने वाला है वो एक होता है नहीं है वो अलग है रूप से देखना पड़ेगा उसका सार दे करके एक करना पड़ेगा इसी को कहते हैं शोधन शोधन के बिना एक नहीं होता यहाँ भी तत्व पद शोधन होने के बाद एक होगा इसका मतलब तत्पद में भी सच्चिदानंद है और पद में भी सच्चिदानंद है दोनों का स्वरूप एक है सच्चिदानंद अनेक नहीं हो रहा इसलिए एक सिद्धो यही प्रक्रिया है इसलिए कथम कर्के पूज्य किया समन्वय मतलब ये हर जगह लगाना यह समन्वय का देख प्रकरण देखिए अपरियानेकश शखंडा प्रकृष्ट प्रकाशादिवाक्य दृष्ट अ ब्रह्मस्वूपमात्रबोधन प्रवृत्त तद्धि हेतुता युक्ता हेतु आदत्ते हेदु है समन्वया हे को लेकर के बोलते हैं उन्होंने संसृष्टार्थ को लेकर के कहा यह संसृष्टार्थ संसर्गार्थ संसर्ग इत्यादि शब्द से आते हैं इसका अर्थ तो होता है वाक्य में जैसा हो अपरियाय अनेक शब्द ना जो पर्याय शब्द ना हो अपर्याय शब्द होता है पर्याय शब्द नहीं होता अखंडार्थ से ऐसे शब्दों में पर्याय अर्थ हो तो जैसा हमने अभी कृष्ण भगवान का बोला पर्याय अर्थ हो तो अपने आप ये कह के शुद्ध हो जाता किंतु किन्तु अर्थ रहता हो पर्याय नहीं है ऐसा अखंडार्थ का अनेक शब्दों का अखंडार्थ बोध कैसे होगा ये तो नहीं हो पाएगा उसके लिए दृष्टांत दे रहे प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्य दृष्ट प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ऐसा कहा जाता ये प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रहा दशम आदि इत्यादि तो प्रकृष्ट मन उत्कृष्ट बहुत जो स्पष्ट प्रकृष्टकार तो स्पष्ट उत्कृष्ट ऐसा सब होता है वो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रमा है सबसे ज्यादा प्रकाशित जो दिखता है वो चंद्रमा है कहा अभी प्रकृष्ट प्रकाश शब्द चंद्र शब्द दोनों पर्याय नहीं है उसका अलग अलग बात पर किन्तु निकलता क्या है केवल चंद्रमा ही निकलता है और कोई अर्थ उसमें नहीं मिल इसलिए आने के वाक्यों का एक अर्थ बोध ये देखा गया ऐसे वाक्यों में देखा गया अस्य असया भी मात्र बोधन प्रवृत्त इसी प्रकार ये तत्व वाक्यों का भी ब्रह्मस्वरूप मात्र बोधन करना तात्पर्य है इसी के लिए प्रवृत्त हुआ है ऐसे वाक्य का तद्धि हेतुता युक्ता हेतु मादत्ते इस प्रकार के हेतुता इसके संबंध में जो ज्ञान बताना ठीक है यानी समन्वय करके जो आत्मा के संबंध में ही जो ज्ञान है उसी को एकार्थ बुद्धि से अखंडार्थ बोध से करना तात्पर्य है इसके लिए समन्वय पद का प्रयोग किया समन्वय के बिना नहीं हो पाता है हेद विपृणी उसी हेतु को विस्तार करते हुए समन्वय किन समन्वय होता है इसके लिए वाक्य उनका उदाहरण वेदाता ब्रह्मपरता बहूनी उदाहरता उदाहरती वेदांतों का एकांत रूप से यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मपरता कहने के लिए बहूनी वक्याहरती अनेक वेदांतों का दिखाना है सिर्फ चारों वेद का एक एक वाक्य दिखानी सदैव सौम्य इधमग्र आसीद इत्यादि अब योग मंत्र का अर्थ कर रहे हैं सदैति सद अस्तिमात्र सद का ग्रहण होता है सद यानी केवल शुद्ध अस्तित्व अस्तिवधारणे सदमन अवधारणी किं तदवध क्या है वो इदम् ये जो कुछ दिखाई पड़ता है यदिदम व्यादम जगत तदग्रे प्राग उत्पत्ते व्यात रूप त्याग तदेव आसीत हे सौम्या प्रियदर्शना पिता पुत्र संबोध्य थे ये वहां का है ये जो व्याकृत जगत दिखाई पड़ रहा जो सामने आपको सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये तदग्रे ये पहले प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति के पूर्व में व्याकृत रूप त्यागे न्यागृत रूप इसका नहीं था यह अव्याकृत वो क्या था सदैव सद मात्र था व्याकृत माने यहां अलग अलग रूप में दिख रहा है अनेक प्रकार से ये उत्पत्ति के पहले अव्याकृत अव्यक्त था जैसा घर उत्पन्न होने के पहले मिट्टी केवल गोलाकार में रहता उसमें घर दिखा नहीं पड़ता बाद में घर दिखाई पड़े ऐसे ये भी अव्याकृत रूप में था हे सौम्या प्रियदर्शना ये संबोधन है पिता पिता के द्वारा पुत्रा हा पुत्र को संबोधन किया जाता है कर्मणि प्रयोग पिता पुत्र आदि इदं बुद्धि बोध्यम प्रागुत्पत् भूत अहदादि सूक्ष्म तो स्थूल पृथ्विव्यादी फलेल पृथ्विव्यादी पैला न ही हो कोई बात नहीं हाँ स्थूल ये पृथ्वी आदि में इदम बुद्धि बोध्य तो पहले नहीं था ये पृथ्वी है इत्यादि ज्ञान पहले नहीं हो रहा था कब प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पूर्व में किन्तु अन्य बाकी सब होगा कौन सा महादादि सूक्ष्म महतत्वादि जो सूक्ष्म है जो साहदि कहते हैं महतत्व अहंगार इत्यादि जो सूक्ष्म है वो सब रहा होगा तो बोला ना इत्यादा वो भी नहीं था न आगात था न महातत्व था न कुछ था तो न इ क्या क्योंकि एकमेवा द्वितीय कहा एक ही था ये आदि पृथ्वी आदि नहीं होने पर भी एक ही था आत्म रूप से एक ही था और कोई महदारी तत्व तो भी द्वितीय नहीं था कार्यम सदो अन्यत न आतीदेव इतर्थ कार्य रूप से कुछ भी पहले नहीं था यही अर्थ है तथा मृदो घडागार परिणाम कुलालवत जगन निमित्तम सदो अन्यसी आशंका अभी आशंका होती है ठीक है कोई बात नहीं ये बनने वाला कुछ नहीं होता है किंतु बनाने वाला तो रहा होगा कि घड़ बनने के पहले मृतिका ही है ये तो ठीक है किंतु कुलाल तो होता है कुलाल तो मृतिका को बनाता है ऐसे ही जगत बनने के पहले अव्याग्रत था और अव्याग्रत को किसी और ने बनाया बोलते नहीं बनाया तथा ऐसे मानने पर भी यानी पहले अव्याग्रत था ये मानने पर भी मृतहा जैसे मिट्टी का घड़ा आकार परिणाम ईत्रु ये घट के आकार में परिणत करने वाला कौन है कुलाल अवतो कुलाल होता है उसी प्रकार जगत निमित्तम जगत का निमित्त कारण सदो अन्यत सद आत्मा से भिन्न कोई रहा हो जैसा ईश्वर आदि को कहते सद आत्मा से भिन्न ईश्वर आदि रहा हो कोई करने वाला हो इतिए आशंका ऐसे आशंका करने पर कहते ना ये एक देसी की शंका है बोला अद्वितीय मिति ये अद्वितीय है दूसरा कोई था ही नहीं वो एक ही था और दूसरा और किसी प्रकार को नहीं सतो भी चित्तम बिना प्रधानवद न हेतुता इत्याशंका ठीक है सत को आप कारण मान लिया तो सत जो होगा वो चित्त के बिना प्रधानवद नहेतुता हेतुता नहीं होने से उसमें उचित रूप नहीं होने से प्रधान के समान वो भी कारण नहीं बनेगा ये भी एक बेची संज्ञा है क्योंकि आपने पहले कहा प्रधान आदि कारण नहीं है क्योंकि वो चित्त नहीं है कहा ऐसा आपका सद भी चित्त नहीं है इसलिए कारण नहीं हो पाएगा, तब श्रुत्यन्धर्म आ तब एक अन्य श्रुति देते हैं यही तत्व को बता रहे हैं आत्मा वे चित्तों को जानना आप चाहते हैं तो आत्मा से जानो चित्तों को आत्मा के बिना और कहीं नहीं जान सकते तो आत्मा ही पहले था बोलने से सदैव जो सद कौन है वो आत्मा ही था वो चित्त रूप भी था ठीक में आत्मा मूल आपनोदीति आत्मा सबको प्राप्त करता है सबको अपने अंदर लेता है इसीलिए आत्मा है या सब प्राप्त करता है उसको इसलिए आत्मा है आपनोदीति आत्मा आत्मा की एक व्याख्या परिभाषा है क्या है यच्चा यदा दत्ते याप्ति विषयानि संददो भाव तस्द आत्मे दीये ये भाट में आया, है। आ, का आया ये का ऐदर उपनिषद्भाषि ऐदरे उपनिष्द भाषण आया यनोति यद आदत्ते यहाँ यद से सदो भाव तस्दपनिष्चा जो प्राप्त करता है यद आदत्य यद आदत्य मैंने वो अपने अंदर सबको ग्रहण कर लेता है मैंने लय काल में भी अपने अंदर करता है और ये अस्थि विषयान सबको ग्रहण लेता है अच्छा यदा आदत्य मैंने सबको ग्रहण करता है धारण करता है और यच्चा अस्थि मैंने सबको ग्रहण कर लेता अंदर घस लेता है उस लय काल और यदश्य सदो भाव ये हमेशा ही रहता है नित्य रहता है यदस्थ्य समत दो भाव तस्माद आत्मी थी जियत है इन सब कारणों से आत्मशब्द का प्रयोग होता है ये कहा तो आदान करना उत्पत्ति करना स्थिति करना उसमें लय करना और हमेशा बना रहना ये सब कारण से उसको आत्मा कहा जाता है चेतन है इसलिए आत्मा है ये कहा शब्द की व्याख्या तुसी तो को लेके कहते हैं कि ये मूल कारण है क्योंकि उसी से उत्पन्न होता है उसी में स्थित रहता है उसमें को प्राप्त करता है इसलिए वो मूल कारण होना चाहिए वही शब्द न प्राग अवस्था स्मरिय आत्मा वही ये जो वही शब्द प्रयोग किया ये प्राग अवस्था को दिखाने के लिए आप जो सोच रहे हैं प्राग अवस्था के बारे में उसके बारे में इदम उपता इदम मानी जगत को दिखाता है ये पहले कर दिया तस्य तस्वेषत्वाथम श्रुत्यंतरम पठती उसको विशेष रूप से जानने के लिए और और सुधी को कहते हैं मतलब वो आत्मा का और विशेषण जानना है और क्या क्या रूप है उसका और क्या स्वरूप है जानने के लिए आगे के सुधी को कहा गया